विवेकानंद साहित्य पत्रावली डॉक्टर नजुंदा राव को लिखित खेतड़ी राजपुताना सत्ताईस अप्रैल अठारह सौ तिरानबे प्रिय डॉक्टर अभी आपका पत्र मिला मुझे अयोग्य पर प्रीत के लिए मैं आपका विशेष कृतज्ञ हूँ बेचारे बालाजी के पुत्र के देहांत का समाचार सुन मुझे अत्यंत दुख हुआ प्रभु ने ही दिया पुनः प्रभु ने ही ले लिया धन्य है प्रभु का नाम हम तो केवल इतना ही है जानते हैं कि न तो कुछ नष्ट होता है और न नष्ट हो सकता है हमें उनकी ओर से जो भी कुछ मिले उसे पूर्ण शांति के साथ नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए सेनापति यदि अपने अधीनस्थ सिपाही से तोप के मुंह में जाने के लिए कहे तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति अथवा उस आदेश की किंचन मात्र भी अवहेलना करने का उसका कोई अधिकार नहीं इस शोक में प्रभु बालाजी को सांत्वना निकट निकट पहले ही बंबई से जाने की व्यवस्था कर ली है भट्टाचार्य महोदय के से कहना कि राजा खेतली के महाराज अथवा मेरे गुरु भाइयों की ओर से मेरे संकल्प में किसी प्रकार की बाधा पहुँचने की कोई भी आशंका नहीं मेरे प्रति राजा जी का आगाध प्रेम है और एक बात यह है कि चेटी की जबान को ठीक नहीं कहा जा सकता मैं कुशल पूर्वक हूँ दो एक सप्ताह के अंदर ही मैं बंबई रवाना हो रहा हूँ सच्चिदानंद की यही निरंतर प्रार्थना है कि सर्व शुभ विधाता आप लोगों के अहिक तथा पारलौकिक मंगल विधान करें पुनस् जगमोहन से मैंने आपका नमस्कार कहा है वे भी मुझसे आपको प्रति नमस्कार लिखने के लिए कह रहे हैं श्री हरिदास बिहारीदास को बिहारीदास्रैल अठारह सौ तिरानबे प्रिय दीवान जी साहब यहां आते समय मैं आपके स्थान नरियाद जाकर अपना वचन पूरा करना चाहता था लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं कर पाया सबसे प्रधान बात यह थी कि आप वहां थे नहीं और हेमलेट की भूमिका को छोड़कर हेमलेट नाटक का अभिनय एक हास्यास्पद बात होती तथा मुझे यह निश्चित रूप से मालूम था कि आप कुछ ही दिनों में नदियाल आने वाले हैं और चूँकि मैं भी शीघ्र ही यही करीब बीस दिन में बंबई जाने वाला हूँ मैंने तब तक के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर देना उचित समझा यहाँ खेतड़ी के राजा साहब मुझसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और उन्होंने अपने व्ययक्तिक साचिव को मद्रास भेजा था इसलिए मुझे खेतड़ी आना पड़ा लेकिन यहाँ गर्मी असह्य है अतः मैं शीघ्र ही भागने वाला हूँ बहरहाल दक्षिण के प्राय सभी राजाओं से परिचित हो गया हूँ और कई स्थानों से मैंने विचित्र बातें देखी जिनके विषय में अगली बार मिलने पर मैं विस्तारपूर्वक बताऊँगा मैं अपने प्रति आपके स्नेह को जानता हूँ और आशा है आप मेरे वहाँ ना पहुँचने के लिए क्षमा करेंगे फिर भी कुछ ही दिनों में मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ एक और बात क्या इस समय जूनागढ़ में आपके यहाँ सिंह के बच्चे हैं क्या आप मेरे राजा साहब के लिए एक दे सकते हैं वे राजपुताना के कुछ पशु यदि आप चाहें विनिमय के रूप में दे सकते हैं रतिलाल भाई से मैं ट्रेन में मिला था वे पूर्ववत अच्छे दयालु सज्जन हैं प्रिय देवान जी साहब मैं आपके लिए इससे अधिक और क्या कामना कर सकता हूँ कि आपके उस स्वर्जित सर्वप्रशंसित और सर्वसमाधित जीवन के उत्तरार्ध में जो सदा ही सतत पवित्र शुभ एवं दयामय प्रभु के पुत्र पुत्रियों की सेवा में रत रहा है प्रभु ही आपके सर्वस्व हों एवस्तु सस्नेह आपका विवेकानंद